भाष्य, द्वितीय मुंडकोपनिषाक प्रथम खंड। अपर विद्यायाह सर्वं कार्य सच विद्या सारो यो यस्मा मूलादक्षरा संभवती प्रलीयते तदक्षरम् पुरुषाख्यम सत्यम यस्ते सर्विद विज्ञात तत्परसया ब्रह्म विद्या या विषय स वक्तव्युतरो ग्रंथ आरभ्य यहाँ तक अपरा विद्या का सारा कार्य कहा यही संसार है उसका जो सार है जिस अपने मूलभूत अक्षर से वह उत्पन्न होता है और जिसमें उसका लय होता है वह पुरुष संज्ञक अक्षर ब्रह्म ही सत्य है जिसका ज्ञान होने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है वह पराविद्या का विषय है उसे बतलाना है इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है अग्नि से स्फुलिंगों के समान ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात्वका विस्फुलिंगा सहस्रतः प्रभुंते स्वूपथाक्षरा सौम्य भावा प्रजांते तई्वा पीयते वह यह अक्षरब्रह्म सत्य है जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों स्ुलिंग शिंगारियाँ निकलते हैं हे सौम्य उसी प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव प्रगट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं यद यदर विद्या फल कर्मफलक्षण सत्यम तदापेक्षक इदं तु पर विद्या विषय पर विद्या तदेत सत्यम यथाभूत विद्या विषय अविद्याषय चनृत इत इतरत अत्यंत परोक्ष नाम प्रत्यक्षवत सत्यमक्षरम् प्रतिप्तेरनीति दृष्टान्त आह जो अपराद्या का विषय कर्मफल रूप सत्य है वह आपेक्षिक है परंतु यह पराभिद्या का विषय स्वरूप होने के कारण निरपेक्ष सत्य है वह यह विद्या विद्याविषय सत्य ही यथार्थ सत्य है इससे इतर तो अविद्या का विषय होने के कारण मिथ्या है उस सत्य अक्षर को अत्यंत परोक्ष होने के कारण किस प्रकार प्रत्यक्ष वत जाने इसके लिए श्रुति ने यह दृष्टान्त दिया है यथा सुदीप्ता सुषु दीप्ताद इध्त पावकादग्नेर विस्फुलिंगा अग्निवयवाह सहस्रशो ने कस प्रभुवंते अग्नि सलक्षणा सरू अग्निलक्षण तथोक्लक्षण अक्षरा दिवध नाहोपाधिदीय द्विध हे सौम्य भावा जीवा आकाशादीव घटादिन्ना शिशिर भेदा घटाद्युप्रभेदमुभव नापकृत देहोपाधि प्रभव मनु प्रजाते तथा तस्वाक्षरे येहोपाधि विलय मनुलीयन्ते घटादि विल अन्वीव सुशिर जिस प्रकार सुदीप्त अच्छी तरह दीप्त अर्थात प्रज्वलित हुए अग्नि से उसी कैसे रूप वाले सहसत्रों अनेकों विस्फुलिंग अग्नि के अवयव निकलते हैं उसी प्रकार हे सौम्य उक्त लक्षण वाले अक्षर ब्रह्म से विविध अनेक देह रूप भेद के अनुसार विहित होने के कारण अनेक प्रकार के भाव जीव उस नाना नाम रूप रूपकृत देहोपाधि के जन्म के साथ उसी प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे घटादि भेद के अनुसार आकाश से उन घटादि से परिचिन्न बहुत से छिद्र घटाकाशादी तथा तो जिस प्रकार घटादि के नष्ट होने पर वे घटा घटाकाशादि छिद्र लीन हो जाते हैं उसी प्रकार देहरूप उपाधि के लीन होने पर वे सब उस अक्षर में ही लीन हो जाते हैं यथा यथाकाश से सुशिभेदोत्पत्ति प्रलयनिमित घटाद्युपाधि कृतमे तदवरक्ष नामूपकृत देहोपाधि निमित्तमेव जीवोत्पत्ति प्रलयनिमित जिस प्रकार छिद्र भेदों की उत्पत्ति और प्रलय में आकाश काल निमित्तत्व घटादि उपाधि के ही कारण है उसी प्रकार जीवों की उत्पत्ति और प्रलय में नाम रूपकृत देहोपाधि के कारण ही अक्षर ब्रह्म का निमित्तत्व है नाम रूप बीजभूता अव्याकृताख्यात स्विकारापेक्षाया परादक्षरा परम योपाधिभेदवर्जित अक्षर से आकाशस्व सर्वमूर्तिवर्जित नेति नेदि विशेषण विव्छिन्ना अपने विकारों की अपेक्षा महान तथा नाम रूप से बीजभूत अव्याकृत संज्ञक अक्षर से भी उत्कृष्ट हो जो अक्षर परमात्मा का आकाश के समान सब प्रकार के आकारों से रहित नेति नेति इत्यादि वाक्यों से विशेषित एवं संपूर्ण औपाधिक भेदों से रहित स्वरूप है उसे बतलाने की इच्छा से श्रुति कहती है ब्रह्म का परमार्थिक स्वरूप दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष सभा ह्या्याभ्यंतरोज अप्रमाणो ह्यमनाशुभ्रो क्षरा परत पर वह ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त पुरुष बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा अप्राण मनोहीन विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है दिव्यो दूतनवाण्य स्वयं ज्योतिष्वात् दिव्य स्वात्मनी स्वात्म भवको व हि यस्माूर्त सर्वूर्तिवर्जि पुषा पूर्ण पुरुष व दिव्यो हिमूर्त पुषा सबायाभ्य सबायाभ्य वर्ततवा यहाव्यादी यभ सर्व सर्वे प्रतिसिद्धा भवन्ति सबाशाभ्यंतरो यजोतो जरो अमृतो अमृतक्षरों ध्रो भय वह अक्षर अक्षरब्रह्मस्वय प्रकाश होने के कारण दिव्य प्रकाशित होने वाला है अथवा दिव्य अपने स्वरूप में ही स्थित या अलौकिक है क्योंकि वह अमूर्त सब प्रकार के आकार से रहित पुरुष पूर्ण अथवा शरीर रूप पूर्ण में शयन करने वाला सबाह्याभ्यंतर बाहर और भीतर के सहित सर्वत्र वर्तमान और अज जो किसी से उत्पन्न न हो ऐसा है क्योंकि अपने से भिन्न कोई उसके जन्म का निमित्त है ही नहीं जिस प्रकार की जल से उत्पन्न होने वाले बुदबुदों का कारण वायु आदि है तथा घटा का साधि भेदों का हेतु घट आदि पदार्थ है उसी प्रकार उस अजन्मा के जन्म का कोई भी कारण नहीं है वस्तु के सारे विकारों का मूल जन्म ही है अतः उस जन्म का प्रतिशेष कर दिए जाने पर वे सभी प्रतिषिध हो जाते हैं क्योंकि वह परमात्मा सबाह्याभ्यंतर अज है इसलिए वह अजर अमर अक्षर ध्रुव और भय भयशून्य है इस यह इसका तात्पर्य है यद्यपि दृष्टि नाम यद्य देहाद्युपाधिभेदृष्टीनाद्यादेहेदेशम सेंद्रिय स विषय इव प्रत्यवभासते तलमलादीव आकाशम तथा तो स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम अप्राणो क्रियाशक्ति भेदवास परमादृष्टीनाद क्रियाशक्तिदभासलनाको वायुस्सा प्राण तथा मना अनेकशक्तिदवत्त सकमक मनोप्य विद्यम यस्ाणो हमना प्राणादिवायुेदा कर्मेंद्रिया तद्विष्च तथा च बुद्धिमनसी बुद्धिंद्रियाड़ी तद्विषा प्रतिषिधा वेदतव्या तथा श्रुत्यंतरे ध्यातीव लेलायतीवर दृष्टिदोष से आकाश तल मलादियुक्त भासता है उसी प्रकार देहादि उपाधि भेद में दृष्टि रखने वालों को यद्यपि विभिन्न देहों में वह अक्षर ब्रह्म प्राण मन इंद्रिय एवं विषय से युक्त सब भाजता है तो भी परमार्थ स्वरूप दर्शियों को तो वह अप्रमाण जिसमें क्रिया शक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु न रहता हो तथा अमना जिसमें ज्ञान शक्ति के अनेकों भेद वाला संकल्पादिरूप मन भी न हो इस प्रकार प्राण और मन से रहित ही भाजता है अप्राणह और अमनाह इन दोनों विषयणों विशेषणों से प्राणादि वायु भेद कर्मेंद्रियाँ और उनके विषय तथा बुद्धि मन ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके विषय प्रतिषिध हुए समझने चाहिए जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे मानो ध्यान करता हुआ सा मानो चेष्टा करता हुआ सा ऐसा बतलाती है चैवम् द्वयः अरूप यस्च प्रतिपधिवय तस्म शुभ्र शुद्ध अथक्षराबीजोपाधिलस्व्यकोपलक्षण पर तदुपाधिलक्षण अव्याताक्षर सर्वाकरेभ्यस्मा परतो परो छाप पर इस प्रकार क्योंकि वह प्राण और मन इन दोनों उपाधियों से रहित है इसलिए वह शुभ्र शुद्ध है अतः नाम रूप की बीजभूत उपाधि थे जिसका स्वरूप लक्षित होता है उस अक्षर से संपूर्ण कार्य करण के बीज रूप से उपलक्षित होने के कारण उन उपाधियों वाला अभ्याकृत संज्ञक वह अक्षर अपने संपूर्ण विकार से शेष्ट है तथा उस उसोत्कृष्ट अक्षर से भी वह पुरुष उत्कृष्ट है ऐसा इसका तात्पर्य है यस्मिन तदा यन तदाख्यमक्षर संव्यवहार विषयमोत प्रोत चुनर्प्राणीम तस्तुच्य प्राणादय प्राणा प्रागुत्पत्ते पुरुष इव सेनात्मना संति तदा पुरुष प्राणादीना विद्यम प्राणादिम भवन्न तो ते प्राणादय प्रागुत्पत्ते पुरष इव सेनात्मना सारी तदा अतो अत प्राणादिमर पुरुषः यथानुत्त्त्पने पुत्रे पुत्रो देवदत्तः किंतु जिसमें संपूर्ण व्यवहार का विषयभूत वह आकाशस्यक अक्षरतत्व प्रोत्त है वह प्राणादि से रहित कैसे हो सकता है ऐसे शंका होने पर कहते हैं यदि प्राणादि अपनी उत्पत्ति से पूर्व पुरु ही पुरुष के समान स्वस्वरूप से विद्यमान रहते तो उन विद्यमान प्राणादि के कारण पुरुष का प्राणादि युक्त होना माना जा सकता था किंतु उस समय वे अपनी उत्पत्ति से पूर्व पुरु पुरुष के समान स्वरूपतः है नहीं इसलिए जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न होने तक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता है उसी प्रकार परम पुरुष भी अप्रमाणादि मान है अब एक